जप विधी एवं माला का वर्ण हे सरणे अर्थात सरणा गती में आजाने वाली की रक्षा करने वाला हे गोरी आपकी सेवा में नमस्कार है साथ वार आप बरती करके साधक इस, इस इस्तुति को करें ओम येम हिरिंग स्रीम इस मंत्र के द्वारा पांच प्रणाम करें अन्य अन्यों के आगे अधिकारी भी अपनी इच्छा के अनुसार करें इसके पीछे योनि मुद्रा को दिखाकर विसर्जन करना चाहिए दोनों हाथों को प्रशस्त करके अर्थात फैलाकर उत्तम अंजली करके दोनों अंगुष्ठों के अग्रभाग को दोनों कनिष्ठकाओं के अग्रभाग का दोनों कनिष्ठकाओं के अग्रभाग को बाम हाथ की अनामिका में उनकी कनिष्ठका का न्यास करें दाहिने हाथ की अनामिका में दक्षिण की कनिष्ठिका का और अनामिका के पृष्ठ भाग में दोनों मध्यमाओं का निवेश करना चाहिए दोनों तर्जनियों को कनिष्ठिका के अग्र भाग में उसके अग्र भाग से ही योजित करना चाहिए यह योनि मुद्रा कही गई है जो कि देवी की प्राप्ति के करने वाली मानी गई है साधक को तीन बार उस मुद्रा को दिखाना चाहिए और मूल मंत्र को पढ़कर ही दिखावे उस मुद्रा को भगवान शिव में न्यास करके फिर मंडल में भी न्यास करना चाहिए ऐशानी दिशा में अग्रहस्त से जो द्वार पदम से विवर्जित होवे वहां पर साधक को हिरिंग श्रृंग इस मंत्र से चंडी को प्रणाम करना चाहिए रक्त चंडाई नमः इस मंत्र से वहां पर निर्मल्य का छोपण करें जल में अथवा इस रीति के विधान के साथ जो मनुष्य शिवा देवी का अभ्यासन किया करता है वह अवलंब ही अपनी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है जो भी कुछ उसके मन में विद्यमान होवे सबसे प्रथम साधन आधा लाख जप करके विशेष रूप से पुरुष चरण करें जिसमें अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि होवे एक कुंड की मंडल की ही भांति की रचना करें और अष्टमी तिथि में उपवास करना चाहिए नौमी तिथि में जो कि शुक्ल पक्ष की होवे मनुष्यों से पांच रजों के द्वारा गुरु और पिता स्वधि में पूर्व की ही भाट मंडल की रचना करें इसी विधान से चंडिका देवी का आयोजन करना चाहिए 308 बेलपत्रों के सहित तिलों से उसमें होम का समाचरण करें और 3 सहस्त्र जप करें नैवेद्य पुष्प गंध वस्त्र अर्पित करें जो भी उनको प्रिय हो पूर्व में वर्जित तथा अन्य भी पायस आदि इसको समर्पित करें पूजा के अंत में उसके जाती या तीन बलि देनी चाहिए सिंदूर रत्न और जो जो स्त्रियों के भूषण हो में अपनी शक्ति के अनुसार निवेदन करें और पुष्प तथा मालाओं आदि निवेदित करना चाहिए महाशक्तिशाली के अन्न के सहित और गाय के व्यंजनों से समन्वित घृत आदि के द्वारा नौमी तिथि में देवी के लिए संपूर्ण बलि देनी चाहिए गुरुदेव को दक्षिणा देंवें उसमें स्वर्ण गौ और तिल दें अभिशाप प्राप्त किए हुए पुत्र रहित अविद्या से मुक्त क्रिया से हीन अल्पज्ञ बामन बोना गुरु निंदक सदा मत्सरता से संयुक्त ऐसे गुरु को मंत्रों में वर्जित कर देना चाहिए गुरु ही मंत्र का मूल है और मूल को शुद्ध होने पर ही उससे जो भी उद्भूत है वह सफल होता है इसी कारण से मंत्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए षठता क्रोध मोह अथवा असम्मति से गुरु के मुख से अथवा कल्पों में मंत्र को देखकर अथवा छल से मंत्र का ग्रहण करने पर मनुष्य मंत्र की चोरी के पाप से तामिस्र नामक नरक में जाया करता है तीन मनवंतर तक वह नरक में रहकर फिर पापिय ऊणियों में समुत्पन्न हुआ करता है षट् क्रूर मूर्ख छद्म छल करने वाले और भक्ति से हीन में तथा दोषों से जंगल में डाल दिया जाता है वैसा ही अनुपयुक्त मनुष्य को मंत्र देना भी निष्फल ही होता है एक लाख से पुरुष शरण पूर्वक कामना की साधना करनी चाहिए क्योंकि पुरुष शरण से पापों का क्षय हुआ करता है हे श्रेष्ठ नरो दो लाख मंत्र जप के द्वारा करें प्रतिदिन तीनों संध्याओं में और बीज संघात के द्वारा करके साधक मनुष्य कभी बाघमी पंडित और यशस्वी हो जाया करता है हे साधकों श्रेष्ठ इसके उपरांत पूजा के स्थान का श्रवण करो जहां-जहां पर भी निर्जन स्थान में यह मनुष्य पूजा किया करता है उसका देवी स्वयं ही पुत्र पुष्प और फल तथा जल का आदान किया करती हैं पूजा में शिला प्रशस्त होती है तथा स्थित निर्जन होना चाहिए तो पानसु जब सभी जपों में उत्तम कहा गया है अशुचि की दशा में कभी भी महामाया का पूजन नहीं करना चाहिए जो अत्यंत भक्ति से युक्त नर हो उसे मंत्र का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए दांतों में रक्त किसी भी स्मरण से उत्पन्न हो जाने पर स्मरण भी नहीं करना चाहिए जांघों के उर्द भाग में छटज उत्पन्न हो जाने पर नित्य कर्म का भी समाचरण नहीं करना चाहिए उसके नीचे के भाग में यदि रक्त का स्नान हो जाए तो नैमित्तिक कर्म ना करें सूतक में समुत्पन्न होने पर और छोर कर्म मैथुन में, में धूमोधगार में बनती हो जाने पर नित्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए द्रव्य के मुक्त होने पर अजीर्ण में और कुछ भी ना खाकर मनुष्य सूतक में तथा मृतक में नित्य कर्म करो पत्र पुष्प और फल जल तामूल भोजन के ही रूप में माना गया है कण से लेकर पिपली के पर्यंत हे नरश्रेष्ठ बेखज के बिना जल के भी भोजन से और फल खाकर समाचरण नहीं करें सदा नैमित्तिक कर्मों के साथ नित्य क्रिया को निवर्तित करें जलों का गुणपाद क्रमी अंड के पदादिक को कामुक से हाथ के द्वारा संपर्क करके नित्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जब तक 1 वर्ष हो उसके अंत तक मन से भी आसन ना करें महागुरु के निपात हो जाने पर कुछ भी काम में कर्म का समाचार नहीं करना चाहिए आर्तित्य ब्रह्म यज्ञ श्राद्ध देव यज्ञ गुरु का और विप्र का आक्षेप करके और हाथ से प्रहत करके हे भैरव रेतस के पाद हो जाने पर नित्य कर्मों को नहीं करना चाहिए आसन और अर्घ पात्र के भग्न हो जाने पर आसादित नहीं करना चाहिए ओसर के क्रमियों से संयुक्त होने पर उसको भ्रष्ट करके भी वहां पर अर्चन नहीं करना चाहिए नीचे स्थान पर आसन रखकर सूची और संयत मन वाला होकर ही हे भैरव चंडिका देवी तथा अन्य देव का अर्चन नहीं करना चाहिए दिशाओं के विभाग में कोवेरी दिशा सेवा की प्रीति के देने वाली हुआ करती है इस कारण से उस देवी के सम्मुख में स्थित होकर सदा ही चंडिका का अभ्याचन करना चाहिए पुष्प भी ऐसा होना चाहिए जो कृमियों से मिश्रित ना होवे बीशीर्ण भग्न और मिट्टी में पड़ा हुआ नहीं होवे जो देव चूहों से उद्भूत हो और केशो से युक्त हो उसका विवर्षण रत्न पूर्वक कर देना चाहिए पाचन क्रिया हुआ दूसरों का परिषित बासी अत्यंत भ्रष्ट पैर से स्पर्श किया हुआ तो ऐसे पुष्प को वर्जित कर देना चाहिए अर्थात पूजा के कर्म में कभी ग्रहण नहीं करें यह शिव का परम अधिक मनोहर विधान है इसको जो भी साधक उसके पूजन में किया करता है वह अपना अभीष्ट प्राप्त करके ही भैरव शीघ्र ही चंडिका देवी के घर में प्रयाण करने वाला होता है श्री भगवान ने कहा हे बेताल अब इस मंत्र के कवचन का श्रवण करो जो कि वैष्णवी तंत्र संज्ञा करने वाले का और विशेष रूप से वैष्णवी देवी का है वहां पर मंत्र आदि अक्षर वासुदेव के स्वरूप का धारण करने वाला है दूसरा वर्ण ब्रह्मा ही है तीसरा चंद्रशेखर है चतुर्थ गजवक्त्र है पांचवा दिवाकर है स्वयं शक्ति सकार है जो जगनमय महामाया है यकार महालक्ष्मी है और शेष वर्ण कूष्मांडा मानी गई है तकार ही स्कंद माता है और द्वितीय दैविद्य स्थिति देवी दिक् कवच है इसके अनंतर पार्श्व कवच है और द्वितीय अंताब्य का कवच है इसके पश्चात शनवर्च कवच है आवेद कवच है जो सर्व त्राण परायण है आठ कवच हैं इनको जो नरों में उत्तम है जानता है वह मैं ही महादेवी हूं और शक्तिमान देवी के रूप बाला हूं इस वैष्णवी तंत्र कवच का नारद ऋषि हैं अनुष्टुप छंद है कात्यानी इसका देवता है इसका सब कामों में अर्थों के साधन में विनिययोग को होता है आप पूर्व दिशा में रक्षा करें का सदा आगने में रक्षा करें या यम दिशा में रक्षा करे और दा दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें पश्चाद दिशायता रक्षा करें दिशा में शक्ति रक्षा करें या उत्तर दिशा में रक्षित करें या दिशा में रक्षा करें स मेरी मस्तक में रक्षा करें और का मेरी में रक्षा करें मेरी में रक्षा करें। और टा सदा मेरे हृदय में रक्षा करें कंठ देश में रक्षा करें और मेरी